ण्य उपनिषद शंकर भाष्य हिंदी अनुवाद अध्याय चौथा ब्राह्मण चौथा भाग दूसरा श्लोक नौ से आगे मोक्ष मार्ग के विषय में मतभेद श्लोक नौवा उस मार्ग के विषय में मतभेद है कोई उसमें शुक्ल और कोई नील वर्ण बतलाते हैं तथा कोई पिंगल वर्ण कोई हरित कोई लोहित कहते हैं किंतु यह मार्ग साक्षात ब्रह्म द्वारा अनुभूत है उस मार्ग से पुण्य करने वाला परमात्म तेज स्वरूप ब्रह्मविता ही जाता है भाष्यार्थ उस मोक्ष साधन रूप ज्ञान मार्ग में मुमुक्षों का मतभेद है किस प्रकार कोई मुमुक्षु तो उस शुक्ल शुद्ध अर्थात निर्मल उज्जवल वर्ण बतलाते हैं दूसरे नील वर्ण कहते हैं तथा अपने-अपने दृष्टि के अनुसार अन्य मोक्षगण उसमें पिंगल हरित और लोहित वर्ण बतलाते हैं किंतु ये श्लेष्मादि रस से परिपूर्ण सुषुम्नादिनाड़िया ही है क्योंकि उन्हीं के विषय में शुक्ल से नील इत्यादि कहा गया है अथवा वे आदित्य रूप मोक्ष मार्ग को ऐसा मानते हैं कि यह शुक्ल है यह नील है इत्यादि अन्य श्रुतियों में कहा गया है ज्ञान मार्ग तो ज्ञान मार्ग के तो शुक्लादि वर्ण होने असंभव है सभी प्रकार प्रकृत ब्रह्म विद्या रूप मार्ग से तो ये शुक्लादि भिन्न ही है पूर्व पक्ष किंतु शुक्ल अर्थात शुद्ध तो अद्वैत मार्ग हो सकता है सिद्धांति नहीं क्योंकि इसका वर्णवाचक नील इत्यादि शब्दों के साथ उच्चारण किया गया है योगी लोग जिन शुक्लादि मोक्ष मार्गो के विषय में कहते हैं वे मोक्ष मार्ग नहीं है उनका विषय तो संसार ही है चक्षु से मूर्धा से अथवा शरीर के किसी अन्य भागों से इस प्रकार शरीर के भागों से जीव के निकलने का संबंध होने के कारण वे तो ब्रह्म लोकादि की प्राप्ति कराने वाले ही है अतः जो आत्म कामत्व के द्वारा आप हो जाने से संपूर्ण कामनाओं का क्षय हो जाने पर कही जाना संभव न हो होने से दीपक के बुझ जाने के समान चक्षु आदि देह और इंद्रियों का यही लीन हो जाना है यही मोक्ष मार्ग है ऐश पंथ यह ज्ञान मार्ग ब्रह्म के द्वारा अर्थात जिसने समस्त ऐशुणाए त्याग दी है उस परमात्मा स्वरूप ब्रह्मज्ञ के द्वारा ही अनुवित्त है उस ब्रह्म रूप मार्ग से अन्य ब्रह्मवेता भी ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है उस मार्ग से किस प्रकार का ब्रह्मवेता जाता है सो बतलाया जाता है पहले पुण्य करने वाला होकर फिर पुत्रादि पुत्रादी से मुक्त हो जो परमात्म तेज में अपने को जोड़कर उसी में उपांत हो गया है इस शरीर में ही उस परमात्म तेज से संपन्न आत्मभूत हो गया है ऐसा ब्रह्म उस मार्ग से जाता है यहाँ पुण्यकृत शब्द से पुण्यादि समुच्चय करने वालों को ग्रहण नहीं किया जाता क्योंकि ज्ञान और कर्म का परस्पर विरोध है ऐसा हम कह चुके हैं इस विषय में पाप और पुण्य की निवृत्ति होने पर जिसे पुनर्जन्म से निर्भय एवं शांत संन्यासी प्राप्त करते हैं उस मोक्षात्मा को नमस्कार है ऐसी स्मृति भी है तथा धर्म और अधर्म का त्याग करो इत्यादि प्रकार से पुण्य पाप के त्याग का भी उपदेश दिया गया है जो सब प्रकार के आशाओं से रहित आरम्भ शून्य नमस्कार और जैसा की एकता समता सत्यता शील स्थिति अहिंसा सरलता और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से निवृत्त होना है इत्यादि स्मृतियों से भी यही बात सिद्ध होती है यहाँ भी ब्रह्मवेत्ता की नित्य महिमा है जो कर्म सेनो ना तो बढ़ती है और न घटती ही है इस प्रकार कर्म के प्रयोजन के अभाव में हेतु बदलाकर से संपूर्ण क्रियाओं से उपरति का उपदेश किया जाएगा अतः यहाँ जिस प्रकार ऊपर व्याख्या की गई है वही पुण्यकृत का स्वरूप है अथवा जो ब्रह्मवेता उस मार्ग से जाता है वह पुण्यकर्मा और तेजस है इस प्रकार यह ब्रह्मविद्ता की स्तुति है पुण्यकृत और तेजस योगी में महाभाग्य रहता है यह लोक में प्रसिद्ध है अतः लोक में प्रख्यात महाभाग्यशाली होने के कारण इन दोनों विशेषणों से ब्रह्मविता की स्तुति की जाती है विद्या और पुरुषों की गति श्लोक दसवा जो अविद्या कर्म की उपासना करते है वे अज्ञान अंधकार में प्रवेश करते हैं और जो विद्या कर्म रूप त्रय में रत रहते हैं वे उनसे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं अंध, संसार के और कर्म की उपासना अर्थात अनुगमन करते हैं और उससे भी भूय इव मानव अधिकतर अंधकार में वे प्रवेश करते हैं कौन जो विद्या में अर्थात अविद्याप वस्तु का प्रतिपादन करने वाली कर्मार्था त्रैविद्या में रिनिविष्ट है अर्थात जो ऐसा समझ वेद तो विधि प्रतिषेध परक ही है नहीं है उससे नहीं उपेक्षा करने वाले हैं अज्ञानियों को प्राप्त होने वाले अनंत लोगों का वर्णन यदि वे अदर्शनात्मक अंधकार में प्रवेश करते हैं तो दोष क्या है यह बतलाया जाता है श्लोक ग्यारह वे अनंत अमुख नाम के लोक अंधतम से व्याप्त है वे अद, अविद्वान और अज्ञानी लोक मरकर उन्हें को प्राप्त होते हैं अनानंद अर्थात असुख नाम के वे लोक उस अंध अधर्शन रूप अंधकार से आवृत्त व्याप्त है अर्थात वे उस अज्ञान अंधकार के विषय है उन्हें वे मरकर प्राप्त होते हैं कौन जो अविद्वान है क्या सामान्य मात्र से ही उन्हें प्राप्त होते हैं नहीं यह यह जाता है जो है, बुध है। जो अवगत का अत्यंत रूप है अर्थात जो आत्मज्ञान से रहित है वे जनाह उपरयुक्त प्राकृत लोग ही अथवा जननधर्मी मनुष्यादि ही उन लोगों को प्राप्त होते हैं आत्मज्ञ किस श्लोक यदि पुरुष आत्मा को मैं हूं, इस प्रकार विशेष रूप से से जाए तो फिर क्या इच्छा करता हुआ और किस कामना से शरीर के पीछे संतप्त हो भाष्यर्थ यदि सहस्त्रों में कोई एक आत्मा को अपने परस्वरूप को संपूर्ण प्राणियों की बुद्धिवृत्ति को जानने वाले हृदय स्थादी धर्मो से अतीत आत्मा को विशेष रूप से जाना जाए चेत इस निपात से विद्या की दुर्लभता प्रकट करती है किस प्रकार जाना जाए यह पर आत्मा संपूर्ण प्राणियों के प्रत्ययों का साक्षी जो नेति नेति इत्यादि वाक्यो द्वारा कहा गया है जिससे भिन्न कोई दूसरा दृष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता नहीं है तथा तो सम संपूर्ण भूतों में स्थित और नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त स्वरूप है वह मैं हूँ इस प्रकार जो पुरुष जाना जाए वह क्या इच्छा करता हुआ उस अपने स्वरूप के अतिरिक्त किसी दूसरी फलभूत के लिए क्योंकि उस आत्मा के लिए कोई इच्छा करने योग्य फल है ही नहीं और न आत्मा से भिन्न भिन्न कोई अन्य पदार्थ ही है जिसकी कामना से वह इच्छा करे क्योंकि वह तो सबका आत्मास्वरूप हो जाता है वह क्या इच्छा करता हुआ और किस कामना के पीछे शरीर के पीछे संतप्त भ्रष्ट हो अ के के करने वाला है आत्मा से भिन्न वस्तु की इच्छा करने वाले उस अनात्मज्ञ को ही वह अनुताप हो सकता है मुझे यह मिल जाए पुत्र को यह मिल जाए पत्नी को यह हो जाए इस प्रकार इच्छा करता हुआ वह पुनः पुनः जन्म मरण परंपरा में पड़ा रह शरीर के रोगों के पीछे रोगी होता है किंतु सर्वात्म को ऐसा होना संभव असंभव है यही बात श्रुति यहाँ बतलाती है आत्मा का महत्व श्लोक तेरावा इसके सिवा इस अनेकों अनर्थों से पूर्ण और विवेक विज्ञान के विरोधी विषम शरीर में प्रविष्ट हुआ आत्मा जिस ब्राह्मण को प्राप्त और ज्ञात हो जाता है वही विश्वकृत कृतकृत्य है वही सबका करता है उसी का लोक है और स्वयं वही लोक भी है भाष्यर्थ जिस ब्राह्मण को आत्मा अनुवित्त अनुलब्ध और प्रतिबुद्ध साक्षात्त है इस इस प्रकार प्रकार मैं परब्रह्म हो, इस प्रकार से ज्ञान है इस संदेह संदेह अर्थात अनेकों अन्य समूहों के पुंज और गहन विषम यानी विवेक विज्ञान के अनेकों शत सहस्त्र प्रतिपक्षों के कारण विषम स्थान में प्रविष्ट हुआ जो आत्मा है वह जिस ब्राह्मण को प्रतिबोध के द्वारा उपलब्ध है ऐसा इसका तात्पर्य विश्व का कर्ता ऐसी आशंका करके श्रुति कहती है क्योंकि वही सबका करता है यह केवल उसका नाम ही नहीं है वह किसी अन्य के द्वारा प्रेरित होने से विश्वकृत नहीं है तो फिर क्या बात है उसी का सारा लोक है क्या लोक दूसरा है और वह दूसरा है इस पर कहा जाता है वही लोक भी है यहाँ लोक शब्द से आत्मा कहा गया है तात्पर्य है कि सब आत्मा उसके है और वह सबका आत्मा है आत्मा अनर्थपूर्ण और गहन शरीर में प्रविष्ट है इस प्रकार जिस इस प्रत्येगात्मा को ब्राह्मण ने साक्षात करके द्वारा उपलब्ध कर लिया है वह संसारी जीव नहीं है अपितु पर है क्योंकि वह विश्व का करता है सबका आत्मा है और उसी से सब आत्मा है इस मंत्र का तात्पर्य है कि मैं अद्वितीय परमात्मा ही हूँ अनुसंधान करना चाहिए आत्मज्ञान के बिना होने वाली दुर्गति यदि उसे नहीं जाना तो बड़ी हानि है जो उसे जान लेते हैं वे अमृत हो जाते हैं किन्तु दूसरे लोग तो दुख को ही प्राप्त होते हैं भाषा यही इस अनेकों अन्यपूर्ण शरीर में रहते हुए ही अर्थात अज्ञान रूप दीर्घ निद्रा से मोहित रहते हुए ही इसी प्रकार यदि हम उस ब्रह्म तत्व को प्रकरण प्राप्त इस ब्रह्म को आत्मभाव से जान ले तब तो हो, हम कृथार्थ हो गए ऐसा इसका अभिप्राय है हम जिस इस ब्रह्म को जानते हैं यदि उसे हमने न जाना होता वेद का अर्थ वेदन है इसे वेद ज्ञान है उसे वेदी कहते हैं वेदी को ही वेदी कहा गया है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 वे अमृत हो जाते हैं किंतु जो उसे इस प्रकार नहीं जानते, वे इतर से भिन्न अन्य लोग, जन्म-मरण आदि रूप को ही प्राप्त होते हैं है, है कि तात्पर्यों की उससे कभी निवृत्ति नहीं होती क्योंकि वे दुख को ही दुखमय शरीर को ही आत्मभाव से ग्रहण करते हैं अभेदर्शी आत्मज्ञ की निर्भयता श्लोक पंद्रहवा जब भूत और भविष्य के स्वामी इस प्रकाशमान अथवा कर्म फलदाता आत्मा को मनुष्य साक्षात जान लेता है तो यह उससे अपनी रक्षा करने की इच्छा नहीं करता भाष्यर्थ किंतु जिस समय मनुष्य किसी प्रकार किसी परम करुणामय आचार्य के पास पहुंचकर उससे प्रसाद पाकर फिर इस आत्मा को देख लेता है अर्थात इस देव कर्मों के अनुसार प्राणियों के संपूर्ण साक्षात्कार कर लेता है उसे अंजसा साक्षात जान लेता है तो उस ईशान्य देव से अपने को विशेष रूप से सुरक्षित रखने की इच्छा नहीं करता भेददर्शी सभी लोग ईश्वर से अपनी रक्षा चाहते हैं किंतु यह किसी से नहीं डरता इसलिए जब यह ईशान साक्षात से देखता है तो अपने को सुरक्षित रखने की इच्छा नहीं करता अथवा न विजुगुप्सते उस समय किस, कि, किसी की निंदा नहीं करता क्योंकि सबको अपना आत्मा ही देखता है जो इस प्रकार देखने वाला है वह किसकी निंदा करे देवत द्वारा उपास्य आयु सज ब्रह्म श्लोक सोलह जिसके नीचे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 आदित्यादि ज्योतियों के भी प्रकाशक होने के कारण उस ज्योतियों के ज्योति की देवगण आयु इस प्रकार उपासना करते हैं वह अमृत ज्योति है उससे अन्य ज्योति मरती है परंतु यह ज्योति नहीं मरती यह ज्योति सभी की आयु है क्योंकि देवगण इस ज्योति की आयु रूप गुण के कारण उपासना करते हैं इसलिए वे आयुष्यमान होते हैं अतः तात्पर्य यह है कि जिसे आयु की इच्छा हो वह ब्रह्म की आयु रूप गुण के द्वारा उपासना करें सर्वाधाराभूत ब्रह्म को जानने वाला मैं अमृत ही हूँ अमृत ही हूँ जिसमें जिस ब्रह्म में, में पांच पंचजन गंधर्वी क्योंकि गंधर्व पितर देव असुरक्षस इस प्रकार वे पांच ही गिने गए हैं अथवा निषाद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 मैं मैं अज्ञान से से ही धर्मा था। उसके निवृत्ति हो जाने अमृत हूं ब्रह्म को प्राण ब्रह्म को प्राण का प्राणादि जानने वाले ही उसे जानते हैं तथा उस आत्मभूत चैतन्य ज्योति से प्रकाशित होता हुआ ही प्राण प्राण क्रिया करता है इसलिए वह प्राण का भी प्राण है श्लोक अठारहवा जो उसे प्राण का प्राण चक्षु का चक्षु श्रोत्र का श्रोत्र तथा मन का मन जानते हैं वे उस पुरातन और अग्र ब्रह्म को जानते हैं उसे जो प्राण का प्राण तथा चक्षु का भी चक्षु एवं श्रोत्र का भी श्रोत्र जानते हैं क्योंकि ब्रह्म की शक्ति से अधिष्ठित चक्षु आदि में ही दर्शन दर्शनदि की, दर्शन की सामर्थ्य है चैतनात्म ज्योति से शून्य होने पर तो वे स्वतः काष्ठ और मिट्टी मिट्टी के ढेले के समान है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 ब्रह्म परमार्थ ज्ञान से संस्कार युक्त हुए मन से ही आचार्य उपदेश पूर्वक उसे देखना चाहिए उस दर्शन के विषयभूत ब्रह्म में नाना कुछ भी नहीं है नानात्व के न रहते हुए ही जो अविद्या से उसमें नानात्व का आरोप करता है वह मृत्यु यानी मरण से मृत्यु मरण को प्राप्त होता है वह कौन है जो इसमें नाना के समान देखता है यह है कि अविद्या जनित आरोपों के सिवा तथा द्वैत नहीं है, दर्शन की क्योंकि है इसलिए श्लोक बीसवा उस ब्रह्म को आचार्य उपदेश के अनंतर एक प्रकार से ही देखना चाहिए यह ब्रह्म अप्रम ध्रुव निर्मल अव्यात आकाश से भी सूक्ष्म अजन्मा आत्मा महान और अविनाशी है भाषा एक, एक प्रकार से ही अर्थात आकाश के समान निरंतर एकमात्र से ही अनुदरचन करना चाहिए आचार्य उपदेश के अनंतर देखना चाहिए क्योंकि यह प्रमेय अप्रमेय है कारण ब्रह्म में सब की एकता है अन्य के द्वारा ही अन्य की प्रमृति ब्रमाबुद्धि होती है किंतु ब्रह्म तो एक ही है इसलिए यह अप्रमेय है तथा ध्रुव कूटस्थ विचरित न होने वाला है शंका किंतु और, तो तो कि और अप्रमेय है ऐसा कहने से उसका प्रतिषेध होता है समाधान यहाँ यह दोष नहीं है क्योंकि अप्रमेयम यह विशेषण अन्य वस्तुओं के समान उसके आगमा आगम अतिरिक्त प्रमाण से प्रमित होने का प्रतिषेध करने के लिए है, है, जिस प्रकार प्रकार अन्य अन्य वस्तुएं आगम की अपेक्षा न प्रमाणों का विषय होती है। उस प्रकार यह आत्मतत्व किसी अन्य प्रमाण द्वारा विषय नहीं किया जा सकता सभी के आत्मा होने पर किसी के द्वारा किसे देखे अर्थात जाने इस प्रकार शास्त्र भी प्रमाता प्रमाणादि व्यवहार का प्रतिषेध करके ही उसका बोध कराता है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 उस ब्रह्म में साक्षात आत्मभाव करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आत्मभाव तो उसमें विद्यमान ही है सबका ही ब्रह्म के साथ आत्मभाव नित्य सिद्ध है केवल वह विषय सा प्रतीत होता है अतः अब्रह्म हाँ विषयक आत्माभा की निवृत्ति के सिवा उसमें आत्माभाव का विधान नहीं किया जाता अन्यत्म भाव की निवृत्ति हो जाने पर अपने आत्मा में जो स्वाभाविक आत्माभाव है वह शुद्ध हो जाता है इसलिए आत्मा जान लिया गया ऐसा कहा जाता है किंतु अप्रमेय है, किसी भी अन्य प्रमाण का विषय नहीं होता अतः उसका अप्रमेयत्व और ज्ञान दोनों विरुद्ध नहीं है रज, नहीं, रज धर्म अधर्मादिरूप मल को कहते हैं उससे रहित आकाशात पर अव्याकृत संजक जो आकाश है उससे भी पर व्यतिरिक्त सूक्ष्म तथा व्यापक है अज जन्म नहीं लेता जन्म का प्रतिषेध करने से वधते आदि आगे के भाव विकारों का भी प्रतिषेध हो जाता है क्योंकि सबका आरंभ जन्म रूप भाव विकार से ही होता है वह आत्मा है महान है परिमाण में सबसे बड़ा है तथा ध्रुव अविनाशी है ब्रह्मनिष्ठा में अधिक अभ्या अभ्यास बाधक है श्लोपिकेश बुद्धिमान ब्राह्मण को उसे ही जानकर उसे में प्रज्ञा करनी चाहिए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 तात्पर्य है कि इस प्रकार की प्रज्ञा उत्पन्न करके साधन सन्यास उपरति तितिक्षा और समाधि का सं शब्दों का अनुध्याय अनुचिंतन न करें यहाँ बहुत करने से केवल आत्मा का एकत्व तो प्रतिपादन करने वाले थोड़े से शब्दों के अनुशीलन के लिए अनुमति सूचित होती है आथरण श्रुति भी ऐसा कहा है आत्मा का ओम इस प्रकार ध्यान करे अन्य वाणी का त्याग करो इत्यादि क्योंकि वह अधिक शब्दों का अनुध्यान वाणी का विपन विशेष रूप से ग्लानि करने वाला अर्थात श्रम उत्पन्न करने वाला है आत्मा के स्वरूप उसकी उपलब्धि का प्रतिपादन मंत्र और ब्राह्मण दोनों के द्वारा बंध और मोक्ष का कारण सहित निरूपण किया गया फिर मंत्रों के द्वारा विस्तार से मोक्ष के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया इस प्रकार इस आत्मा विषय में जिस तरह सारा वेद उपयोगी होता है उसे उसी प्रकार बतलाना है अतः इसी प्रयोजन से यह कंडिका आरंभ की जाती है इस प्रपाठक में सब प्रयोजन फलयुक्त आत्मज्ञान का जिस प्रकार निरूपण किया गया है उसी प्रकार उसका अनुवाद करके काम्य वेद राशि को छोड़कर शेष समूह संपूर्ण वेद का इसी में उपयोग है यह दिखलाने के लिए यह स व इत्यादि मंत्र में उसका अनुवाद किया गया है श्लोक यह वह महान अजन्मा आत्मा जो कि यह प्राणों में विज्ञानमय है जो यह हृदय में आकाश है उसमें शयन करता है वह सबको वश में रखने वाला सबका शासन करने वाला और सबका अधिपति है वह शुभ कर्म से बढ़ता नहीं और अशुभ कर्म से छोटा नहीं होता यह सर्वेश्वर यह सर्वेश्वर है यह भूतों का अधिपति और भूतों का पालन करने वाला है इन लोगों की मर्यादा भंग न हो इस प्रयोजन से वह इनको धारण करने वाला सेतु है उपनिषदों में जिसके स्वरूप का दिग्दर्शन को ब्राह्मण वेदों के स्वाध्याय के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं इसी को जानकर मुनि होता है इस आत्मा लोक की ही इच्छा करते हुए त्यागी पुरुष सब कुछ त्याग कर चले जाते सन्यासी हो जाते हैं इस संन्यास में कारण है पूर्ववर्ती विद्वान संतान तथा सकाम कर्म आदि की इच्छा नहीं करते थे वे सोचते थे हमें प्रजा से क्या लेना है जिन हमको यह आत्मलोक अभिष्ट है अतः वह पुत्रेषणा वित्तषणा और लोकेष्णा से मिथ्यान कर फिर भिक्षाचर्य करते थे जो भी पुत्रेषणा है वही वित्तेषणा है और जो वित्ता है वही लोकेषणा है ये दोनों ऐसी ही है वह यह नेति इस प्रकार निर्देश किया गया आत्मा अग्रह है वह ग्रहण नहीं किया जाता वह अशीरिया है उसका नाश नहीं होता असंग है वह कहीं आसक्त नहीं होता बंधा नहीं जाता इसलिए नहीं होता तथा उसका क्षय नहीं होता इस आत्मज्ञ को ये दोनों पाप बढ़ने संबंधी शोक, हर्ष प्राप्त नहीं होते अतः इस निमित्त से मैंने पाप किया है ऐसा पश्चाताप और इस निमित्त से मैंने पुण्य किया है ऐसा हर्ष इन दोनों को ही वह पार कर जाता है इसे किया हुआ और न किया हुआ नित्य कर्म फल प्रदान और प्रत्यय के प्रत्यवाय के द्वारा ताप नहीं देता सह यह शब्द पूर्वक्त के परमर्श के लिए है वह पूर्वक्त कौन है जिसका श्रुति परमाश पर करती है स एश विज्ञानमय ऐसा कहकर श्रुति उसका प्रतिनिर्देश करती है पूर्वक्त मंत्र के पहले वाले वाक्य में कहे हुए आत्मा को ही न समझ लिया जाए इसलिए यह ऐश जो यह ऐसा कहा है यह कौन सा है सो so, विज्ञानमय प्राणेशु इस वाक्य से कहा जाता है यहाँ पूर्वो पूर्वोक्त वाक्य का उल्लेख संशय निवृत्ति के लिए है पहले जनक के प्रश्न के आरंभ में कथम आत्मेति यो अयम विज्ञानमय प्राणेशु इत्यादि कहा है यह कहना है कि विज्ञानमय प्राणेशु इत्यादि वाक्य से जिस स्वयं ज्योति आत्मा का प्रतिपादन किया गया है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 हृदय कमल के भीतर जो यह बुद्धि विज्ञान का आश्रयभूत आकाश है उस बुद्धि विज्ञान सहित आकाश में यह शयन करता अर्थात रहता है अथवा सुषुप्ति के समय जो यह हृदय के भीतर आकाश अर्थात विज्ञानमय का स्वस्वरूप निरुपाधिक परमात्मा ही है उस अपने स्वरूपभूत परमात्मा आकाश में यह शयन करता है चतुर्थ प्रपाठक में उस समय यह कहाँ था इस प्रश्न के उत्तर रूप से इसकी व्याख्या की जा चुकी है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 सबका अधिपति सबका अधिष्ठाता होकर पालन करने वाला अर्थात स्वतंत्र है राजकुमार के समान मंत्री आदि सेवकों के अधीन नहीं है इसलिए यह सबका ईशान है, सब है जो जिसका अधिष्ठाता होकर पालन करता है वह उसके प्रति ईशान करता ही है यह प्रसिद्ध है और चूंकि यह सबका ईशान है इसलिए सबका वही है इसके सिवा दूसरी बात यह है कि वह इस प्रकार का हृदय स्थित ज्योतिष स्वरूप विज्ञान में पुरुष साधु अर्थात शास्त्र कर्म से भूयान नहीं होता अपनी पूर्वावस्था के अपेक्षा किसी धर्म के कारण बढ़ नहीं जाता और न किसी असाधु अर्थात शास्त्र प्रतिषिद्ध कर्म से कनयान यानी बहुत छोटा ही होता है अर्थात पूर्वावस्था से हीन नहीं होता इसके सिवा यह देखा जाता है कि अधिष्ठान और करने वाले सभी लोग दूसरों पर कृपा या कठोरता के कारण धर्म या अधर्म सज उनके फल से युक्त होते हैं। इस सबका ईश्वर है अतः इसका स्वभाव कर्म का शासन करने वाला भी है इसलिए कर्म से इसका संबंध नहीं होता तथा यह भूताधिपति अर्थात ब्रह्मा से लेकर समस्त परूतों का अधिपति है, इस प्रकार, इस प्रकार अर्थ है। विधरण अर्थात वर्णाश्रमादि व्यवस्था का विधारण करने वाला यही बात श्रुति कहती है इन भूर्लोक से लेकर ब्रह्म लोक पर्यत लोगों के असंभेद के लिए अर्थात मर्यादा का भेदन न होने के लिए यदि परमेश्वर सेतु के समान लोगों का विधारण न करे तो उनकी मर्यादा टूट जाए अतः लोगों के असंभेद के लिए यह परमेश्वर जो कि स्वयं आत्मा ही है सेतु स्वरूप है इस प्रकार जानने वाला वशी है इत्यादि वाक्य से यह ब्रह्म विद्या का फल ही दिखाया गया है किम ज्योति एयम पुरुष इस प्रकार आरंभ होने वाले छठे प्रभाठक में विहित इस प्रकार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 अथवा कर्मकांडभूत कांडत मंत्र ब्राह्मण रूप वेदानुवचन के द्वारा उसे जानने की इच्छा करते हैं किस प्रकार प्रकारने की इच्छा करते हैं कि मंत्र ब्राह्मण रूप वेदानुवचन के द्वारा प्रकाशित होने वाले ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं उनके मतानुसार आरण्य मात्र ही वेदानुवचन है क्योंकि कर्मकांड द्वारा परमात्मा प्रकाशित नहीं होता जैसा कि उस ऊपरिषद पुरुष को पूछता हूँ ऐसे विशेष ज्ञात होता है। किंतु यह पद विशेषण युक्त न होने के कारण समस्त वेद को ही ग्रहण करने वाला है, है। उसके एक भाग को छोड़ देना उचित नहीं है। शंका। किंतु दूसरी व्याख्या के अनुसार तुम्हारे पक्ष में भी उपनिषद को छोड़कर इस प्रकार एक हो ही जाता है समाधान नहीं पहली व्याख्या में ऐसा कोई विरोध न होने के कारण हमारे पक्ष में यह दोष नहीं होता जबकि वेदानुवचन शब्द से नित्य स्वाध्याय का विधान किया गया है तो उसमें श्रुति यज्ञादि कर्मों का अनुक्रम करते हुए ही वेदानुवचन शब्द का प्रयोग करती है इससे यह ज्ञात है कि वेदानुवचन शब्द से कर्म ही कहा गया है क्योंकि नित्य स्वाध्याय तो कर्म ही है शंका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 पाप कर्मों का क्षय हो जाने से पुरुषों को ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसी स्मृति भी है शंका किंतु नित्य कर्म चित्त शुद्धि के लिए है, यह कैसे जाना जाता है। समाधान, वही है, जो ऐसा जानता है कि इस कर्म से मेरा हो, होता है इस कर्म से मेरा यह अंग योग्य होता है इत्यादि श्रुति से यह जाना जाता है अड़तालीस संस्कार है इत्यादि समस्त स्मृतिशास्त्रों में भी कर्मों को चित्त शुद्धि के लिए ही बतलाया गया है गीता में भी यज्ञ दान और तप ये बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले है यज्ञ द्वारा जिसके पाप नष्ट हो गए है ऐसे ये सभी लोग यज्ञ व्यता है ऐसा कहा है यज्ञ इस पद से द्रव्य यज्ञ और ध्यान यज्ञ लेने चाहिए ये दोनों ही संस्कार के लिए है संस्कार युक्त तो विशुद्ध चित्त पुरुषों को बिना किसी प्रतिबंध के ज्ञानोत्पत्ति होगी इसी से यज्ञ द्वारा जानने की इच्छा करते हैं दान के द्वारा उसे जानने की इच्छा करते हैं क्योंकि पापक्ष का कारण और का हेतु होने के कारण दान भी का साधन है तथा द्वारा तपसे सामान्यतः कृष्ण चांद्रायण आदि की प्राप्ति होती है इसीलिए अनाशके तो यह उसका विशेषण दिया जाता है मनमाना भोजन न करना ही अनाशक तप है भोजन का सर्वथा त्याग कर देना नहीं भोजन को सर्वथा त्याग देने पर तो पुरुष मर ही जाता है इससे आत्मज्ञान नहीं होता वेदानुवचन यज्ञ दान और तप इन शब्दों से सारा ही नित्य कर्म उपलक्षित होता है इस प्रकार काम में कर्म रहित संपूर्ण नित्य कर्म आत्मज्ञान की उत्पत्ति के द्वारा मोक्ष के साधन होते हैं इस प्रकार कर्मकांड से इस ज्ञानकांड की एक अवक्यता ज्ञात होती है इस प्रकार उपर्युक्त रीति से ऊपर मंत्र एवं ब्राह्मण द्वारा बतलाए हुए इस आत्मा को ही जानकर मनी होता है यह है है है है कि मनन करने के कारण मुनि मुनि मुनि यानी योगी हो हो जाता है। इसी को को को जानकर होता है, किसी और को नहीं चंका किंतु तो अन्य वस्तु जानने पर भी हो सकता है। फिर इसी को जानकर इस प्रकार निश्चय क्यों किया जाता है समाधान ठीक है दूसरे को जानकर भी मुनि हो सकता है किंतु दूसरे को जानने पर केवल मुनि ही नहीं होता तो फिर क्या होता है वह कर्मी भी होता है किंतु इस उपनिषद पुरुष को जानने पर तो मनी ही होता है कर्मी नहीं होता अतः इसका असाधारण मनित्व बतलाना अभिष्ट है इसी से ए, एतमेव इसी को इस प्रकार श्रुति निश्चय करती है क्योंकि इसे जान लेने पर किसी के द्वारा किसे देखे इस श्रुति के अनुसार क्रिया असंभव हो जाने से फिर मनन ही होगा तथा इस आत्मा अर्थात स्वलोक की इच्छा प्रार्थना करने वाले प्रराजी पुरुष प्रकर्ष से गमन करते हैं अर्थात संपूर्ण कर्मों का संन्यास पूर्णतया त्याग कर देते हैं इसी लोक की इच्छा करने वाले ऐसा निश्चय करने से जान जाना जाता है कि बाह्य तीनों लोगों की इच्छा करने वालों का संन्यास में अधिकार नहीं है गंगा द्वार हरिद्वार पहुंचने की इच्छा वाला कोई काशी निवास पूर्वाभिमुख होकर नहीं जाता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 इसलिए हम इन्हें परस्पर विरुद्ध बतलाते हैं अतः आत्मलोक की इच्छा करने वाले परिव्राजक हो ही जाए, उन्हें संपूर्ण क्रियाओं से निवृत्त हो ही जाना चाहिए जिस प्रकार तीनों लोकों की इच्छा वाले के लिए उत्तराधि नियत साधनों का विधान किया गया है इसी प्रकार आत्मलोक के इच्छुक प्रम्भित के लिए संपूर्ण ईशानाओं की निवृत्ति रूप पारिव्राज संस विधान है ही किंतु वे आत्मलोक के इच्छुक पुरुष सन्यास करते ही है ऐसा क्यों कहा जाता है इसमें श्रुति अर्थवाद वाक्यरूप से हेतु दिखलाती है वैतत। उस में यह कारण बताया जाता है प्रसिद्ध है कि पूर्व अर्थात भूतकालीन विद्वान आत्मज्ञ प्रजा कर्म और अपरब्रम्हविद्या की कामना नहीं करते प्रजा इस पद से यहां यह लोक पितृलोक और देवलोक तीनों लोगों के तीनों साधन का जिनको प्रजा शब्द से उपलब्ध किया है निर्देश किया जाता है प्रजा का क्या करते हैं उसकी कामना नहीं करते अपर ब्रह्म उपासना का अनुष्ठान तो करते ही है क्योंकि उसी के बल से व्यत्थान होता है नहीं समाधान नहीं क्योंकि उसका तो अपवाद किया गया है जो आत्मा से ब्रह्म को पृथक जानता है ब्रह्म उसको परास्त कर देता है जो सबको आत्मा से पृथक जानता है सर्व उसको परास्त कर देता है इस प्रकार श्रुति अपर ब्रशन का भी अपवाद ही करती है क्योंकि अपर ब्रह्म ऐसा भी कहा ही है तथा ब्रह्म अपूर्व उन पर अन, अनंतर और अबाह है इस प्रकार ब्रह्म में पूर्व अपर बाह्य एवं अंतर दृष्टियों का भी प्रतिषेध किया ही है और उस समय किसके द्वारा किसे जाने ऐसा भी कहा है अतः आत्मदर्शन के सिवा व्युत्थान के किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं है तो फिर व्युत्थान करने में उसका क्या अभिप्राय होता है तो बतलाया जाता है हम प्रजा रूप साधन से किस प्रयोजन फल अर्थात साध्य का संपादन करेंगे प्रजा तो बाह्य लोक का साधन समझी गई है और वह बाह्य लोक हमारे लिए आत्मा से भिन्न नहीं है हमारे लिए तो सब आत्मस्वरूप ही है और हम भी सबके आत्मस्वरूप ही है तथा हमारा आत्मा भी आत्मा होने के कारण ही किसी साधन से उत्पाद्य है विकार्य अथवा नहीं है और ऐसा जो कहा है कि कर्म आत्मयाजी के संसार संस्कार के लिए है वह भी देह और इंद्रियों में आत्मबुद्धि करने को लक्ष्य करके ही है क्योंकि इसके द्वारा मेरे इस अंग का संस्कार होता है इस प्रकार श्रुति से उसमें अंगांगी तरूप को ही देखता है उसके लिए अंगांगी संस्कारों का अवलंब दे, देखना संभव नहीं है इसलिए प्रजादी साधनों से हम कोई भी प्रयोजन नहीं सिद्ध करेंगे जो अविद्वान है उन्हें ही उन उन्ह प्रजादि साधनों से फल प्राप्त करना है मृगद रचना में जल देखने वा, वाला जलपान के लिए उसकी ओर जाता है इसलिए उसे ऊसर मात्र और उसमें जल का अभाव देखने वाले की भी प्रवृत्ति होनी ही चाहिए ऐसी बात नहीं है इसलिए जो अज्ञानियों की दृष्टि का विषय और मृग तृष्णादि के समान है उस प्रजादी साधन से साध्य फल में हम परमार्थ आत्मलोक आत्मलोकदर्शियों की भी प्रवृत्ति होनी उचित नहीं है ऐसा इसका अभिप्राय है यही बात यहाँ बताई जाती है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 इस प्रकार इसकी व्याख्या ऊपर की जा चुकी है इसलिए आत्मलोक की इच्छा करने वाले प्रव्रजन करे हो जाए। इस प्रकार वह विधि से संगत होती है। इस अर्थवाद सहित विधि वाक्य का आत्मलोक की स्तुति के लिए होना संभव नहीं है प्रव्रजंती इस विधि वचन का अर्थवाद रूप एक स्मा। इत्यादि आगे का ग्रंथ है यदि प्रव्रजंती यह वचन भी अर्थवादे ही होता तो इसे दूसरे अर्थवाद की अपेक्षा नहीं हो सकती थी किंतु प्रव्रजंती इस ग्रंथ को इत्यादि अर्थवाद की अपेक्षा है ही क्योंकि प्रजादी कर्मो से निवृत्त हुए पूर्ववर्ती विद्वान प्रव्रजित हुए ही थे इसलिए आधुनिक ब्रह्मविद्ता भी प्रवजन प्रव्रजंती अर्थात प्रव्रजन संन्यास करे इस प्रकार संबंध रखने वाला वाक्य आत्मलोक की स्तुति के लिए होना संभव नहीं है क्योंकि विज्ञान और का का एक ही करता है, का है। ऐसी श्रुति उपदेश इत्यादि कथन से हम यह बात पहले कह चुके हैं। वेदानुवचना के साथ इसका पाठ होने से भी यह स्तुत्य नहीं हो सकता जिस प्रकार आत्मज्ञान के साधन रूप से विहित वेदानुवचनादि यथार्थ है अर्थवाद नहीं है उसी प्रकार उनके साथ ही पढ़े गए सन्यास का, का उपदेश जाने के कारण भी यह नहीं है इस आत्मलोक को ही जानकर इस वाक्य से श्रुति अन्य लोगों से आत्मा का फलांतर रूप से विभाग करती है जिस प्रकार की यह लोक पुत्र से ही प्राप्त वह है किसी अन्य कर्म से नहीं तथा तो कर्म से पितृलोक प्राप्तव्य है इस वाक्य द्वारा पुत्रादि साधनों का फल विभाग किया गया है इसके सिवा से प्राप्त वायु आदि के अपेक्षा भी है यदि इसका श्रुति में एक ही बार श्रवण होता तो यह अविवक्षित एवं स्तुति पर माना जाता पर इसका तो अनेकों बार श्रवण हुआ है अतः यह आत्मलोक की स्तुति के लिए है ऐसा विचार भ्रांति ही है अनुष्ठान करने योग्य से किसी की स्तुति नहीं अनुष्ठेय तो कर्म भी स्तुति के लिए ही सिद्ध होंगे इस आत्मज्ञान रूप विषय को छोड़कर और कहीं किसी की कर्तव्य कर्तव्यता नहीं ज्ञात हुई जिससे कि यहाँ यह स्तुत्यर्थक हो यदि कहीं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 यदि आत्मरूप लो, आत्मरूप लोक की इच्छा की जाती है तो उसकी प्राप्ति के साधन रूप से से कर्मों का ही आरंभ क्यों नहीं करते से क्या प्रयोजन है समाधान इस इस पर हमारा यह कथन है कि इस आत्मलोक का कर्मों से कोई संबंध न होने के कारण इसके लिए कर्मों का आरंभ नहीं किया जाता लोग जिस आत्मा की इच्छा करते हुए संन्यास करें उस आत्मा का साधन रूप से फल रूप से अथवा उत्पाद्य आप्य संस्कार्य विकार्य चार प्रकारों में से किसी भी एक रूप से कर्मों के साथ संबंध नहीं होता अतः वह नेति नेति इस प्रकार निर्देश किया गया आत्मा अग्रह है उसका ग्रहण नहीं किया जाता इत्यादि वचनों से बताए हुए लक्षण वाला है क्योंकि ऐसे लक्षण वाला आत्मा कर्म के फल या साधन से असंबद्ध संपूर्ण संसार धर्मो से भी शुद्धादि धर्मो से अतिथ अस्तुतत्व आदि धर्मो से युक्त अजन्मा अजर अमर अमृत अभय लवन खंड के समान एकमात्र विज्ञान रस स्वरूप स्वयं ज्योति एकमात्र अद्वतीय अपूर्व अनपर जिससे बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट तत्व नहीं हो अनंतर और अभ्य है ऐसा आगम और तर्कत द्वारा निश्चय किया गया है और विशेषतः यहाँ इस जनक यज्ञवल के संवाद में इसका निरूपण किया गया है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 जैसा कि कहा है यदि अपने पास ही शहद मिल जाए तो फिर पर्वत पर किस लिए जाए अपने अभिष्ट पदार्थ के मिल जाने पर कौन समझदार उसके लिए प्रयास कर सकता है तथा गीता में कहा है हे पार्थ, सारा का सारा कर्म ज्ञान में पूर्णतया सम, समाप्त हो जाता है यहाँ भी यही कहा है कि ब्रह्मवेता के प्राप्त करने योग्य इसी परमानंद के अंश के ही सहारे दूसरे समस्त भूत जीवित रहते हैं अतः ब्रह्मव्यताओं के लिए कर्म के आरंभ की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संपूर्ण इच्छाओं से निवृत्त होकर वह यह आत्मा ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है इस प्रकार के आत्मा को आत्मरूप से जानकर तद्रूप से ही विद्यमान रहता है अतः इस प्रकार जानने वाले इस ने आत्मस्वरूप हुए पुरुष को यह आगे बतलाए जाने वाले दोनों प्राप्त नहीं होते सुचित ही है इस प्रकार इति शब्द के आगे युक्तमेव यह वाक्यशेष है वे प्राप्त न होने वाले दो क्या है सो बतलाया जाता है पहली बात यह है कि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 अतः यह फल विषय कामना रूप निमित्त से मैंने कल्याण यज्ञ पुण्य अर्थात शुभ कर्म किया है इसलिए मैं दूसरे शरीर में इसका फल रूप सुख इस प्रकार का हर्ष भी उसे नहीं प्राप्त होता यह ब्रह्मविता इन पाप पुण्य रूप दोनों ही प्रकार के कर्मों से पार हो जाता है इस प्रकार ब्रह्मविता सन्यासी के जो पूर्व जन्म में किए हुए हैं वो वे और जो इस जन्म में किए होते हैं वे दोनों ही प्रकार के कर्म क्षीण हो जाते हैं तथा नए कर्मों का भी आरंभ नहीं होता इसी प्रकार इसे कृत और अकृत कृत नित्यानुष्ठान को कहते हैं और अकृत उसे करने को वे और भी इसे ताप नहीं पहुँचाते जो वनात्मज्ञ है उसे कृत तो फल प्रदान के द्वारा और अकृत प्रत्यवय उत्पन्न करके ताप पहुंचाते हैं यह ब्रह्मविता तो आत्मज्ञान रूप अग्नि से संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है जैसा कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि इंधन को भस्म कर देता है इस स्मृति से सिद्ध होता है जो प्रारब्ध रूप से नूतन शरीर की उत्पत्ति कराने वाला पाप पुण्य कर्म होते हैं उनका तो उपभोग से ही क्षय होता है इसलिए ब्रह्मवित्त का कर्म से संबंध नहीं है ब्रह्मवित्त की स्थिति और याज्ञवल्के के गे प्रति जनक का आत्मसमर्पण श्लोक तेईसवा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 यह संपूर्ण पापों को पार कर जाता है इसे पाप ताप नहीं पहुंचाता, यह सारे पापों को संतप्त करता है यह पाप रहित निष्काम निसंशय ब्राह्मण हो जाता है सम्राट यह ब्रह्मलोक है, तुम इसे पहुंचा दिए गए हो ऐसा यज्ञवल्के जी ने कहा तब जनक ने कहा वह मैं श्रीमान को विदेह देश देता हूँ आप ही साथ ही आपकी दासता सेवा करने के लिए अपने आप भी समर्पण करता हूँ ब्राह्मण के द्वारा कही गई यह बात ऋचा अर्थात द्वारा, द्वारा भी कही प्रकाशित की गई है यह नीति ने द्वारा हुई है इसलिए अनित्य है किंतु ब्राह्मण अर्थात संपूर्ण ऐशियाणा का त्याग करने वाले ब्रह्मविद्ता की यह उनसे विलक्षण महिमा स्वाभाविक होने के कारण नित्य है इसकी नित्यता क्यों है इसमें श्रुति हेतु बतलाती है यह कर्म से नहीं बढ़ती अर्थात किए हुए शुभ रूप कर्म से यह वृद्धि रूप विकार को प्राप्त नहीं होती तथा अशुभ कर्म से कनयान क्षय रूप विकार को प्राप्त नहीं होती समस्त विकार वृद्धि या क्षय के ही हेतुभूत है अतः इन दोनों विकारों के प्रतिषेध द्वारा उन सभी का प्रतिषेध कर दिया जाता है इसलिए अविक्रिय होने के कारण यह नित्य महिमा है अतः उस महिमा का ही पदवित स्वरूप को जानने वाला होना चाहिए पद्यत इति पदम इस विपत्ति के अनुसार जिसकी प्रतिपत्ति अवगम अर्थात ज्ञान होता है वह पद है अतः यह स्वरूप ही पद है उस पद का वित्त जानने वाला पदवित कहलाता है उस पद को जानने से क्या होगा जाता है उस महिमा को जानकर पुरुष पाप धर्माधर्म रूप कर्म से लिप्त संबद्ध नहीं होता ज्ञानी के लिए तो पाप पुण्य दोनों पाप के तुल्य ही है क्योंकि इस प्रकार यह नेति नेति इत्यादि लक्षण वाली ब्राह्मण की महिमा कर्म से संबंध रखने वाली नहीं है इसलिए इस प्रकार जानने वाला शांत बाह्य इंद्रिय व्यापार से उपशांत अंत करण की तृष्णा से निवृत्त निवृत्त संपूर्ण से निवृत्तर द्वंद्व सुख दुख सर्दी गर्मी आदि सहन करने वाला और समाहित इंद्रिय और अंतकरण के चलन रूप से व्यावृत्त होकर एकाग्र रूप से समाहित हो यही बात पहले बाल्य और पांडित्य को पूर्णतः जानकर इस वाक्य द्वारा कही गई है आत्मा में रूप अपने में चेतन आत्मा को देखता है तो के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु बाल के अग्र भाग के बराबर भी नहीं है इस प्रकार वह देखता है वह जागृत स्वप्न और सुषुक्ति सज इनो अवस्थाओं को छोड़कर मन न करके करने के कारण मुनि हो जाता है इस प्रकार देखने वाले इस ब्राह्मण को पुण्य पाप रूपी दोष नहीं तरता, नहीं प्राप्त होता किंतु यह तो संपूर्ण पाप को तर जाता है उसे आत्मभाव से ही व्याप्त आक्रांत कर देता है इसे कृताकृत रूप पाप इष्ट फल प्रदान और प्रत्यवाय उत्पादन के द्वारा ताप नहीं पहुंचाता और यह ब्रह्मविद संपूर्ण पाप को तप तकर यानी अग्नि से भस्म कर देता है, वह यह इस प्रकार जानने वाला विपाप, विरज, कहते हैं, अतः संचयहीन और मैं सर्वात्मा पर ब्रह्म हूँ इस प्रकार जिसका निश्चय है वह ब्राह्मण हो जाता है इस अवस्था में ऐसी स्थिति को प्राप्त हुआ यह ब्रह्मविद्या मुख्य ब्राह्मण है इस ब्रह्म स्वरूप में स्थिति होने से पूर्व तो इसका इसका ब्राह्मण ही है मुख्य नहीं यह ब्रह्मलोक है ही लोक है अर्थात मुख्य प्रधान एवं उपचार रहित तुम पहुंचा दिए ऐसा याज्ञवल ने कहा इस प्रकार याज्ञवल्क द्वारा ब्रह्म भाव को प्राप्त कराए हुए ब्रह्मभूत जनक ने उत्तर दिया आपके द्वारा ब्रह्म भाव को प्राप्त कराया हुआ मैं आप श्रीमान को विदेह देश अर्थात अपना सारा राज्य देता हूँ तथा विदेह देश के साथ अपने आप को भी दास्य दासकर्म के लिए देता हूँ इस प्रकार जो शब्द से ददामी देता हूँ इस क्रिया का संबंध लगाया जाता है सन्यास अंग और इति कर्तव्यता के सहित ब्रह्म विद्या की सर्वथा समाप्ति हो गई परम पुरुषार्थ का पर्यावसान हो गया पुरुष को इतना ही कर्तव्य है यही निष्ठा है यही परागति है और यही निश्रेयस है इसे पाकर ब्राह्मण ग्रत कृतकृत्य हो जाता है और यही संपूर्ण वेद का अनुशासन है आत्मा अन्नाद और वसुदान है इस प्रकार की उपासना का फल इस जनक याज्ञवल का आख्यायिका में जिस आत्मा की व्याख्या की गई है श्लोक वह यह महान अजन्मा आत्मा अन्नभक्षण करने वाला और कर्मफल देने वाला है जो ऐसा जानता है उसे संपूर्ण कर्मों का फल प्राप्त होता है भाष्यर्थ वह यह महान अजन्मा आत्मा अन्नाद संपूर्ण भूतों में स्थित रहकर समस्त अन्नों का भोक्ता वसुदान वसु धन अर्थात संपूर्ण प्राणियों का कर्म उसे देने वाला है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 उसको भी ऐसे गुण वाले ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए इससे वह अन्नाद और धन प्राप्त करने वाला होता है अर्थात प्रत्यक्ष प्राप्त होने वाले ही और स्वरूप और ब्रह्मज्ञ की स्थिति का वर्णन अब इस सारे ही आरण्यक में जो बात कही गई है वह संग्रहित करके इस खंडिका में बतलाई जाती है कि सारे आरण्यक का इतना ही तात्पर्य है पच्चीसवा वही यह महान अजन्मा आत्मा अजर अमर अमृत एवं अभय ब्रह्म है अभय ही ब्रह्म है जो ऐसे जानता है वह अभय अभय्रह्म ही हो जाता है वही यह महान अजन्मा आत्मा जीर्ण नहीं होता इसलिए अजर है अर्थात इसका भी परिणाम नहीं होता अमर क्योंकि अजर है इसलिए अमर है जो नहीं मरता उसे अमर कहते हैं जो उत्पन्न होता अथवा जीर्ण होता है वही भी होता अथवा मरता है क्योंकि यह अज और अजर होने के कारण अविनाशी है इसलिए अमृत है क्योंकि यह तीन से तीन से रहित है, इसलिए तथा उनसे होने वाले मृत्यु रूप काम कर्म और मोहादि से भी रहित है ऐसा इसका तात्पर्य है इसी से यह अभय भी है इस प्रकार क्योंकि यह पूर्वोक्त विशेषणों वाला है इसलिए भय शून्य है भय तो अविद्या का ही कार्य है विद्या के कार्य और विकारों के प्रतिषेध से अविद्या का प्रतिषेध भी सिद्ध हुआ समझना चाहिए इस प्रकार के गुणों से युक्त यह अभय आत्मा क्या है ब्रह्म सब और से बढ़ा हुआ, महान। अभय ही है लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि ब्रह्म अभय है इसलिए ऐसे गुणों वाला आत्मा ब्रह्म है यह कहना उचित है जो इस प्रकार उपयुक्त आत्मा रूप अभय ब्रह्म को जानता है वह निश्चय अभय ब्रह्म ही हो जाता है यह समस्त उपषद का संक्षिप्त अर्थ कहा गया है इसी अर्थ का अच्छी तरह ज्ञान कराने के लिए आत्मा में उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय आदि की कल्पना तथा क्रिया कारक और फल का अध्यारोप किया गया है तथा इसके अपोहन के द्वारा अर्थात नीति नेति इत्यादि रूप से अध्यारोपित विशेष की निवृत्ति द्वारा पुनः का ज्ञान कराया गया है जिस प्रकार एक से लेकर परार्ध तक संख्या के स्वरूप का परिज्ञान कराने के लिए रेखाओं का अध्यारोपण करके अर्थात रेखा खींचकर यह पहली रेखा है यह दूसरी दस है तीसरी है, चौथी सहस्त्र है इस प्रकार ग्रहण कराते हैं तथा उन रेखाओं द्वारा केवल संख्या के स्वरूप का ज्ञान कराते हैं किंतु वास्तव में संख्या रेखा रूप नहीं, नहीं है तथा जिस प्रकार अक्षरों को स्वरूप कागज सही का का आदि ही अक्षरों के स्वरूप है ऐसा नहीं समझता उसी प्रकार यहाँ उत्पत्ति आदि अनेकों उपायों का अवलंब कर एक ब्रह्म तत्व का ही बोध कराया गया है फिर उस कल्पित उपाय से पैदा हुए विशेष का निराश करने के लिए नेति नेत ऐसा कहकर तत्व का उपसंहार किया है फिर अंत में वह उपसंहृत परिशुद्ध केवल ज्ञान ही अपने फल के सहित इस खंडिका में बतलाया गया है चौथा शारीरिक ब्राह्मण समाप्त